Oh, uh oh. -huh. नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हावी होगी आइए करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज एक हुनर के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं करियर के रूप में एक ऐसा हुनर है जो कभी बेरोजगार नहीं होने देता है साथियों ये एक कला है हुनर है नंबर जी हाँ आज के समय में जब युवा केवल डॉक्टर इंजीनियर या आईएएस या कॉपरेट जॉब्स की ओर करियर का विकल्प चुनता है तो समाज का एक बड़ा और सशक्त वर्ग स्किल बेस् करियर की ओर तेज़ी से कमी हो रही है और वहाँ पर अगर फोकस करते हैं तो ऐसे ही स्किल बेस्ड करियर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मानजनक स्थाई करियर है प्लम्बिंग जी हाँ साथियों प्लम्बिंग वह पेशेवर व्यक्ति होता है प्लम्बर जो काम करता है वो एक पेशा और व्यक्ति होता है जो पानी की सप्लाई पाइपलाइन ड्रेनेज सिस्टम बाथरूम फिटिंग किचन लाइन टंकी गीजर सोलार हीटर सीवेज और वाटर मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों को करता है आधुनिक जीवन की कल्पना प्लम्बर के बिना संभव ही नहीं आज भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी खुशल प्लम्बरों की भारी मांग है ये करियर न केवल रोजगार देता है बल्कि स्वरोजगार सम्मान और अच्छी आमदनी का भी मार्ग खोल देता है तो आइए आज हम लोग इसी विषय को लेकर बातें करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इन चीज़ों को आसानी से सीखकर आप अपना एक बहुत ही सुंदर करियर तो बना ही सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी टीम के साथ मिलकर भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ताई इन सभी बातों का जानकारी आपको कुछ ही पल में मिलने वाला है तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पेन कॉपी लेके बैठिए और जो जो चीज़ें आपको लगता है कि बहुत ही सही है तो उसको नोट करके रखिए और इस पर काम कीजिए आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में साथियों आज हम एक हूनर के बारे में बातें कर रहे हैं जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया प्लम्बिंग के बारे में जी हाँ एक प्लम्बर बनने की सुंदर कला कैसे आप सीखें और कैसे कमाएं इसके बारे में आज जानकारी आपको दे रहे हैं साथियों सबसे पहले जानते हैं प्लम्बर कौन होता है प्लम्बर वो ट्रेनर होता है टेक्नीशियन होता है जो पानी की पाइपलाइन बिजाता है लीकेज और ब्लॉकेज ठीक करता है बाथरूम टॉयलेट किचन फिटिंग करता है सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम संभालता है गीज़र वाटर टैंक आर सोलर सिस्टम लगाता है और नए भवनों में संपूर्ण वाटर सिस्टम डिज़ाइन भी करता है सरल शब्दों में कहा जाए तो जहां पानी है वहां प्लम्बर की जरूरत है ही है दादियों मैं ये बात बताना चाहूँगा हम लोग एक हमारे पड़ोसी जो हैं उन्होंने एक नया फ्लैट खरीदा और उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पानी का क्या सिस्टम है लेकिन जब ख़रीदने गए थे तब देखा तो सब कुछ ठीक ही लगा और जब रहने लगे तो कुछ समय के बाद महीना डेढ़ महीने के बाद पानी जो है उनका नल से जो फुल फोर्स में आना था वो धीरे धीरे कम हो गया और आना ही बंद हो गया और देखा तो दूसरी जगह पानी चल रहा है जबकि बाजू वाले के पास और इनके यहाँ पानी आना बंद हो गया तो ऐसे में उन्होंने फिर प्लम्बर को बुलाया और देखा कि प्लम्बर ने उसको बोला कि इसमें फ्लोराइड बहुत आपके पाइप में जमा हो गया जिसके कारण आपके पानी का जो सोर्स है वो कम हो गया है पानी जो है अटक गया ऊपर तो फिर आप क्या किया जाए तो उन्होंने बोला हो जाएगा और दो तीन घंटे में उन्होंने सारा जो है फ्लोराइड वहाँ पाइप में जो पड़ा हुआ था उसको निकाल दिया और फिर दो तीन घंटे के बाद पानी शुरू हो गया तो ये कमाल का काम हो जाता है अगर आपके पानी की जो भी समस्या है वो प्लंबर समझ जाता है और ठीक कर देता है तो और वो फ्लोराइड की समस्याएँ वहाँ पर कहाँ कहाँ कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रेगुलर आपको जो है इस तरह का एक सफ़ाई वाला जो काम है वो या तो बिल्डिंग के सोसाइटी वाले को रेगुलर में महीना छः महीने के बाद करवाए या फिर आप अपने प्लम्बर को बोल के भी इन चीज़ों का देख कर सकते हैं या इसके लिए आप हो सकता है कि एल्यूमिनियम या फिर जो लोहे का पाइप्स होते हैं उसके बदले आप आ, दूसरे पाइप्स का भी चैन कर सकते जिसमें फ्लोराइड चिपके नहीं ऐसा भी कुछ अगर आप टेक्निक का प्लम्बर को पूछने से वो बता सकता है और आप इससे निजात पा सकते हैं तो आइए एक और बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा प्लम्बर का महत्व समाज में कल्पना कीजिए आप जब आपको पानी ना आए तो तब आपको प्लम्बर का महत्व समझ में आ जाता है अगर घर में पानी ना आए टॉयलेट चौक हो जाए पाइप फट जाए हस्पताल में पानी की सप्लाई रुक जाए तो जीवन कितनी मुश्किल में आ जाता है ऐसे समय में एक प्लम्बर एक रक्षक की तरह सामने आता है और आज स्वच्छ भारत अभियान स्मार्ट सिटी अमृत मिशन जल जीवन मिशन जैसे सरकारी योजनाओं में प्लंबरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है साथियों इसीलिए आप अगर फ्री बैठे हैं और कोई हूनर की तलाश में है तो ये ऊनर आपके लिए बहुत काम करेगा और मैं चाहूँगा कि आप इस तरह के हुनर को तलाशें और इसको सीखें और किसी के साथ इसिस्ट करें एक महीना अगर किसी प्लम्बर के साथ आपने इसिस्ट किया उनको हेल्प किया तो आप अपने आप सारी चीज़ें सीख जाएँगे महीने छः महीने में आप जो है अच्छा प्लम्बर बन सकते हैं बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कहीं इसकी ट्रेनिंग मिल जाती है आई में तो ज़रूर ले आप वो भी ज़्यादा टाइम का नहीं होता है छः सात महीने का होगा या एक साल भर का होगा लेकिन आप पार्ट टाइम भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं तो आइए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए सुनते रहो मुस्कराते रहो नवारे आत्मजिस की प्यासी है बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है प्यार भरता हर मन में आत्मजिस की प्यासी है श्वास स्वास याद और सिमरन करता भव से पार मनवारे। धन्यवाद ज्योति है इसमें गुण शक्ति के मोती है निज स्वरूप का परख नहीं है इसीलिए तू रोती है आत्मा ज्योति है इसमें गुण शक्ति के मोती है निज स्वरूप का परख नहीं है इसीलिए तू रोती है बिंदी बनकर परमात्मा बिंदी को निहार मनवारे जन्मों का रोगी है विश्व बन गए विकार, देह भान में आने से मन से हुआ बीमार तिरसठ जन्मों का रोगी है विश्व बन गए विकार देह भान में आने से मन से हुआ बीमार अब आगे की सुधी लगी ती को दे तू विचार मनवारे निशान अब बीत चली सरजन है साका सरजन है साका सुख का दरिया बह आया है देख तेरे द्वार मनवारे मन्वा, ओ मन्वा, ओ मन्वा, ओ मन्वा, ओ मनवा ओ मनवा ओ मनवा ओ मनवा मनवा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में साथियों हम लोग बात कर रहे थे एक प्लम्बिंग का जी हाँ प्लम्बर बनना क्यों एक अच्छा करियर है इसके बारे में जानते हैं एक सबसे पहले हमेशा मांग में रहने वाला पेशा है प्लम्बर की ज़रूरत हर जगह गाँव में शहरों में छोटे मकानों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में होटल हॉस्पिटल फैक्ट्री में हर जगह इनकी ज़रूरत होती है दूसरा जल्दी रोजगार जहाँ अन्य करियर में वर्षों की पढ़ाई लगती है वहीं प्लम्बर का कोर्स सिर्फ तीन महीने से एक साल में पूरा हो सकता है और तीसरा कम लागत अधिक कमाई जी हां साथियों ट्रेनिंग फीस कम होती है टूल्स सीमित होते हैं और कम समय में काम शुरू हो जाता है चौथा स्वरोजगार का अवसर तुरंत मिल जाता है प्लम्बर अपना खुद का काम सर्विस स्टेशन कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म टीम बनाकर बड़ा बिजनेस भी कर सकता है तो साथियों टीम बना कर आए बिजनेस को बड़ा करके शुरू भी कर सकते हैं अगर आपके पास 10 लड़के प्लम्बिंग के हो जाए और कुछ चार पाँच लड़के नए ट्रेनर भी आपने रख दिया तो भी आपका शुरुआती काम जो है जिन बच्चों को आता नहीं उनको पाइप खोल के रखने के लिए फ़ोन से ही बता सकते हैं फ़ोन पे कॉलने के पाइप फिटिंग वगैरह जो भी प्रॉब्लम है उसको देखने के बाद पाइप निकाल के रखने के बाद किसी एक ट्रेनर को वहाँ भेज दिया और उन्होंने काम कर दिया ऐसे दो लोगों को एक जो है धीरे धीरे सीखेगा और एक सीखा हुआ बंदा जो है आपके लिए बड़ा काम कर सकता है और आप ठेके के ऊपर काम लेकर काम कर सकते हैं पांचवा विदेश में भी इसका अवसर मिल जाता है खड़ी देश जो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जो समंदर के किनारे जो देश होते हैं वहाँ यूरोप कनाडा ऑस्ट्रेलिया में खुशल प्लम्बरों की हमेशा भारी मांग रहती है साथियों इसलिए आप देखेंगे कभी कभी प्लम्बर की मांग अगर हम करते हैं या हमें ज़रूरत पड़ता है तो एक बार में काम नहीं होता हमें उनके लिए वेट करना पड़ता है क्योंकि वो कहीं और दूसरी जगह काम करता है तो फिर हमें समय देता है फिर हम उस समय तक वेट करते हैं तो इतनी उसकी इम्पोर्टेंस है।, है ना साथियों तो प्लम्बर बनने के लिए कुछ योग्य चीज़ें ज़रूरत है शैक्षणिक जैसे पढ़ाई की आप कम से कम आठवीं से दसवीं पास ये भी चल सकता है पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी हाथों का हुनर और सीखने की इच्छा इम्पोर्टेंट है आयु सीमा ज़्यादा ज्यादा आप चौदह से पैंतालीस वर्ष के अंदर इन चीज़ों को सीख सकते हैं स्किल कोर्स में लचीलापन होता है तो आपको जो चीज़ें हथियार है उसको अच्छे से चलाना सेफ्टी से चलाना ये आना बहुत जरूरी है तो आइए साथियों इसको कैसे सीख सकते हैं इसके बारे में आगे बात करते हैं लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिट्स एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में साथियों प्लम्बर बनने के लिए कुछ कोर्सेस और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध है एक आईटीआई प्लंबर ट्रेड अवधि है एक वर्ष का और सरकारी प्रमाण पत्र मिल जाता है रोजगार में बहुत ज़्यादा मदद करता है दूसरा पी स्किल इंडिया कोर्सेस है जो तीन से छः महीने के होते हैं और ये निशुल्क भी होते हैं या बहुत कम शुल्क ले लिया जाता है और ये सर्टिफिकेट प्लस प्लेसमेंट सपोर्ट भी देता है तीसरा प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आधुनिक तकनीक का आपको जो है बताया जाता है उसमें और प्रैक्टिकल फोकस भी किया जाता है चौथा है अप्रेंटिसिप अप्रेंटशिप में यहाँ पर किसी अनुभवी प्लंबर के साथ काम सीखना और कमाते हुए सीखने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है तो फिर क्या कहना है ना प्लंबर को क्या क्या सीखना होता है ये बहुत ज़रूरी वो बताते हैं हम आपको पाइप फिटिंग पी, पी वी सी ये सारे पाइप्स के अलग अलग तरी क्वालिटी वाली होती हैं। तो ये पाइप फिटिंग आना चाहिए वाटर सप्लाई सिस्टम आना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम बाथरूम फिटिंग टॉयलेट इंस्टॉलेशन लीकेज डिटेक्शन टूल्स का उपयोग सेफ्टी नियम बेसिक ड्राइंग एंड रीडिंग आपको आना चाहिए तो इनसे आप जो है बहुत कुछ समझ जाएंगे और बहुत कुछ सीखकर आप आगे बढ़ सकते हैं साथियों प्लम्बर के लिए ज़रूरी स्किल्स जो है वो एक है तकनीकी कौशल जैसे मापने की क्षमता क्योंकि कोई पाइप आपको अगर लेनी है तो वो अलग अलग साइज के आते हैं अलग अलग साइजेस हर जगह लगती हैं तो आपको मापने की क्षमता फिटिंग में सटीकता की जानकारी अच्छी हो और ये प्रैक्टिस से भी आता है लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी दूसरा समस्या समाधान जल्दी समस्या समझना और सही समाधान देना तो ये भी एक बहुत ज़रूरी स्किल है जो एक नंबर को आना चाहिए जैसे ये आपको बोला पानी नहीं आ रहा है और दूसरे के यहाँ पानी आ रहा है तो फिर यहाँ पर फ्लोराइड या फिर कुछ ऐसे चोकअप की समस्या होगी जिसको आपको जल्दी से समस्या को सुलझाना है इस तरह की कई बातें हो जाती हैं जो आपको समस्या समाधान बनकर अगर आप देखेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए मेहनत करने की क्षमता अच्छी चाहिए ऊंचाई और तंग जगह में काम करना आना चाहिए है ना? चौथा कम्युनिकेशन स्किल ग्राहक से बात करना काम की समझाना काम की बात को समझना और समझाना तो ये भी बहुत ज़रूरी है साथ ही तो जब आप इन चीज़ों को ठीक से समझ लेते हैं तो फिर आप अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं है ना साथियों आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपको कमाई के बारे में बताएंगे सुनते रहो मुस्कराते रहो समय है बढ़ाव समय है बड़ा बड़ी बाबा है आते ज्ञान शंख से सबको जगाते संगम पर ही शिव बाबा है आते ज्ञान शंख से सबको जगाते सुनाते हैं मीठी वाणी सुनाते हैं मीठी वाणी ये समय है बड़ा वरदानी शिव से बातें करते संगम पर ही ब्राह्मण बनते सम्मुख शिव से बातें करते मिलन मिला इसकी निशानी मिलन मिला इसकी निशानी ये समय है बड़ा वरदानी है खिलता सत्यनारायण की है कहानी सत्यनारायण की है कहानी ये समय है बड़ा वरदानी ये समय है बड़ा वरदानी संगम की बेला है सुहानी ये समय है बड़ा वरदानी संगम की बेला है सुहानी ये समय है बड़ा बरदानी अगला कदम बढ़ाने के लिए गै रेडियो मधुबन एक सो पॉइंट आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे ट्रेड के बारे में प्लम्बिंग ट्रेड के बारे में साथियों प्लंबर के कार्य क्षेत्र वर्क एरिया क्या क्या है वो समझते हैं एक घर और अपार्टमेंट होटल और रिसोर्ट हॉस्पिटल स्कूल और कॉलेज फैक्ट्री मॉल निर्माण साइट सरकारी परियोजना यानी जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हुआ है लोग रह रहे हैं वहाँ पर प्लंबर की जरूरत है कमाई और सैलरी शुरुआत में आपको 10 से पंद्रह हज़ार हर महीना कमा सकते हैं आप अनुभवी होने के साथ ही आप पच्चीस हज़ार से चालीस हज़ार रुपये हर महीने और स्वयं रोजगार में एक हज़ार से तीन हज़ार हर दिन कमा सकते हैं और मासिक वेतन आपका 50 से एक लाख तक का हो जाता है विशेष विदेशों में अगर आप जाते हैं तो डेढ़ लाख से तीन लाख रुपए हर महीने आप कमा सकते हैं अंदाजन इससे ज़्यादा भी हो सकता है प्लम्बर से उद्यमी बनने की यात्रा भी आप कर सकते हैं एक प्लम्बर आगे चलकर बन सकता है सुपरवाइजर साइट इंजीनियर अनुभव के आधार पर ठेकेदार ट्रेनर और अपना ब्रांड की कंपनी भी बना सकते हैं उसके बाद आता है सरकारी योजनाएँ और उसका सहायता स्किल इंडिया मिशन पी एम मुद्रा लोन स्टार्टअप इंडिया अप्रेंटिसशिप योजना ये सारी चीज़ें आपके लिए खुली रहती हैं प्लम्बर करियर से जुड़ी चुनौतियाँ क्या क्या है वो भी समझ लेते हैं साथियों शारीरिक मेहनत होना बहुत ज़रूरी है अगर शारीरिक रूप से आप कमज़ोर है तो आपके लिए चुनौती है शुरुआत में कम आए मना जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो कम ही मिलता है लेकिन फिर जैसे ही आप मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो आपको अच्छा पेमेंट मिलता है और मौसम की कठिनाई ना है ना मौसम बदलता है तो आपके लिए दिक्कत हो जाता है लेकिन वो समझदारी से उन चीज़ों को टाला जा सकता है लेकिन जहां मेहनत है वहां सफलता भी है समाज में प्लंबर की बदलती छवि आज प्लंबर सिर्फ मजदूर नहीं रहा एक स्किल्ड प्रोफेशनल है सम्मान और पहचान पा रहा है युवाओं के लिए संदेश ये है अगर आप जल्दी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं पढ़ाई में रुचि कम है हाथों में काम करना पसंद करते हैं हाथों से काम करना सम्मानजनक कमाई करना चाहते हैं तो प्लंबर एक शानदार करियर विकल्प है साथियों प्लंबर का करियर सुरक्षित है सम्मानजनक है स्थायी है भविष्य से जुड़ा हुआ है आज का हुनर कल का भविष्य है म्बर बनिए और अपने जीवन की पाइपलाइन को सफलता से जोड़िए तो <laughs> जो चलिए आज का ये हुनर आपको पसंद आया होगा और सुनकर अच्छा भी लग रहा होगा क्योंकि आज देखिए आप कंस्ट्रक्शन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत देखने को मिलते हैं नए नए साइट्स जो है खुल जाते हैं जहाँ पर बिल्डिंग का काम शुरू हो जाता है तो अगर आप ऐसे में इस करियर को इस हुनर को सीख लेते हैं तो आपकी डिमांड तो होती है और आपको तुरंत जो है कमाई का एक साधन मिल जाता है तो आशा करूंगा कि आज का इस एपिसूड में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा समझा होगा इन्हीं शुभ के साथ अपने हुनर को अपनाइए और सफलता को पाई इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो, रहो मेरा बाबा आया है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेश है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 शुभ संदेशा लाया है मेरा बाबा आया है शुभ संदेश लाया है आ जाए निराशा की काली घटा उजली हो जाए निरान दिलों ने सुख की बाहर जाए आशा की किरणों का सूरज उगाने लाया है